नमामि ृस्मृतिपुराुणारमे भगवत्द शोक शरम शंकर्यं सूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में चतुर्थाधिकरण ब्रह्मदृष्टि अतिकरण के ऊपर पूर्वभक्ष भाष्य हुआ था यह आदित्य आदि ब्रह्म रूप से ासना करना है तो स्थिति में आदित्य में ब्रह्म दृष्टि होगी या ब्रह्म में आदित्य दृष्टि इसी विषय को लेकर के यहां विचार हुआ विषय चर्चा के लिए इसलिए इसमें दोनों में समान अर्थक यानी समानाधिकरण विभक्ति है एक ही विभक्ति में दोनों कहा गया है विभक्ति के अर्थ देखने पर एक ही अर्थ दोनों का आता है ब्रह्म को भी आदित्य मानकर उपासना कर सकते हैं अथवा आदित्य को भी ब्रह्म मानकर उपासना कर सकते हैं अथवा इसमें अनियम आएगा किसी भी प्रकार दोनों में से एक को उपासना करें या नियम रहेगा या फिर आदित्य आदि दृष्टि ब्रह्म में करनी है ऐसे होगा क्योंकि आदित्य शब्द पहले आया और उसके बाद ब्रह्म शब्द आया तो आदित्य दृष्टि करके ब्रह्म उपासना करने पर वहां ब्रह्म उपासना का फल मिलेगा जहाँ जिस भावना से उपासना करेंगे वहां उस भावना से फल मिलता है ये शास्त्र सम्मत है शास्त्र में प्रसिद्ध है इसलिए ब्रह्म उपासना फलवत्त होने से यह आदित्य को ब्रह्म मानकर के उपासना करेंगे ऐसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय हुआ था आगे इसी पर सिद्धांत अपना सूत्र के द्वारा उत्तर देंगे कि ब्रह्मदृष्टिर् उत्कर्षात यह सूत्र है भाष्य में देखिए एवं प्राप्ते भ्रूम ब्रह्मदृष्टिव आदित्यादिशु सिया ब्रह्म दृष्टि आदित्यादि आदित्या में करनी चाहिए ना कि आदित्य में ब्रह्म दृष्टि तो ब्रह्मदृष्टि आदित्यादिशु स्या उत्कर्षा आदित्य आदि यहां उपाधि के दृष्टि से उपाधि परिच्छेद के कारण परिच्छिन्न है और उस परिच्छिन आलंबन में ब्रह्म दृष्टि करने पर वो व्यापक तत्व का ज्ञान होता है इसलिए दृष्टि यहां ब्रह्म की है और आलंबन आदित्य तो आदित्य में ब्रह्म ही उत्कर्ष के कारण करना चाहिए उत्कर्ष का श्रेष्ठ एवं उत्कर्षा आदित्यादृष्टा उत्कृष्ट दृष्टेस्ु अध्यासा इस प्रकार उपासना करने से ही उत्कृष्ट उत्कृष्ट दृष्टि की हुई होती है अर्थात आदित्य में उत्कृष्ट दृष्टि को मानना होगा ये तब यहां सिद्ध होता है जब आदित्य में आप ब्रह्म दृष्टि करेंगे तो उत्कृष्ट दृष्टि है अध्यास का। तो उत्कृष्ट दृष्टि का ही यहां अध्यास किया जाता है वो फल प्राप्त है ऐसा तथा चौकिको न्याय अनुगतो भवती तब जो प्रसिद्ध लौकिक न्याय है जैसे राजान उपास इत्यादि में राजा की उपासना की जाती है उत्कृष्ट दृष्टि से और उसका फल होता है ऐसे लौकिक न्याय जो प्रसिद्ध है निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करनी चाहिए ऐसे प्रसिद्ध न्याय को भी यहाँ अनुसरण करते हैं और शास्त्र जो है उसी न्याय के अनुसार यहा कहा उत्कृष्ट दृष्टि ही निकृष्टे अध्यक्षव्या लौकिको न्याय वो लौकिक न्याय क्या है लोक में प्रसिद्ध न्याय है वो है कि उत्कृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट में करनी चाहिए ना कि उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि यथा राज दृष्टि ही छत्तरी कोई सामान्य एक क्षत्रिय है कोई सामान्य एक क्षत्ता है जो सेवक है उस पे राज दृष्टि करनी है वो सेवक को राज दृष्टि करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाता है सच अनुसर्तव्य है विपर्य प्रत्यवाय प्रसंगा उस नियम को यहां भी अनुसरण करना होगा क्यों विपर्य करने पर उसका विपरीत करने पर उत्कृष्ट में निकृष्ट उपासना करने पर प्रत्यवाय प्रसंगा उसमें दोष होता है ब्रह्म को आदित्य मानने से ब्रह्म परिच्छिन्न हो जाए तद विपरीत आदित्य को ब्रह्म मानने से आदित्य की व्यापकता और आदित्य आदित्य में जो स्वरूप रूप से ब्रह्म है उसका ध्यान और उसका उसकी भावना हो जाए ये सफल तक होता है और विपरीत करने पर प्रत्यवाय हो इसलिए ऐसा नहीं करनी चाहिए नहीं छत्र दृष्टि परिगृहित तो राजा निकर्षम नियमान श्रेय जैसे राजा को आप केवल एक छत्ता एक सेवक के रूप में कहेंगे तो वो सही नहीं होता छत्र दृष्टि छत्र जो छत्ता की दृष्टि है वह परिगृहित तो होकर के राजा को आ, कहेंगे तो राजा को निकर्षम नियम आना राजा को निकर्ष करके उसको राजा के जो स्थान है उसको कम करके कहने पर उस श्रेयस के लिए नहीं होता है तो राजा को छत्ता नहीं कहा जाता छत्ता को राजा कहा जाता इसलिए उस न्याय को ही स्वीकार करते हुए हम आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करेंगे ये ठीक है आलम बन है आदित्य दृष्टि ऐसी उपासना होती नास्त्र ना प्राण्याद अनाशंकनीय अत्र प्रत्यवाय प्रसंग न च लौकिकेन ना न्याय नास्त्रीय ना दृष्टि नियंत्रु अब यहां पूर्वादि याद दिलाता है कि हमने पहले कहा था कि यहां शास्त्र के प्रामाण्य होने से तो शास्त्र ने कहा आदित्यो ब्रह्म इति शास्त्र ने कहा है तो शास्त्र प्रामाण्य होने से यहां प्रत्यवाय की शंका करने की आवश्यकता नहीं प्रत्यवाय तब होता है जब शास्त्र के विरुद्ध में आप करते शास्त्र वजन के विपरीत करते हैं तब तो प्रत्यवाय होता है अब ये शास्त्र संबंध है आदित्यो ब्रह्म करके शास्त्र ने कहा तो आदित्य को ब्रह्म मान करके उपासना करने में कोई दोष नहीं है वो हम मान सकते हैं ऐसे प्रत्यवाय कैसे होगा और जब शास्त्र विषय में निर्णय करना होता है शास्त्र विषय में आपको कोई निर्णय करना तो क्या नियम है लौकिक न्याय का आश्रय नहीं लेना चाहिए लौकिक न्याय का आश्रय लेकर के शास्त्र का निर्णय करना ठीक है कि गलत है गलत है वो तो शास्त्र तो बहुत बड़ा प्रमाण है और उसको आप लौकिक न्याय से निर्णय करते ये कैसा तो लौकिक न्याय का यहां प्रस्ताव नहीं है तो सिद्धांति ने किया कि अलौकिक न्याय के अनुसार उत्कृष्ट की दृष्टि निकृष्ट में निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि ऐसी करनी चाहिए लौकिक न्याय जो छत्ता आदि सामान्य सेवक है वो राजा के परिपालक है तो उनको राजा कह करके पुकारते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते ऐसा देखा गया है वो दृष्टि यहां लागू होगी उसमें क्या तो पूर्वाधिकार ये ठीक नहीं है ये मर्यादा नहीं है कि आप शास्त्र को लौकिक न्याय से प्रस्तुत करें लौकिक न्याय तो लोगों के बाद व्यवहार में होता है उसको शास्त्र में कैसे लिया जा सकता अब शास्त्र ने आदित्य ब्रह्म यदि स्पष्ट कहा प्राणो ब्रह्म स्पष्ट कहा अब उसमें हम आदित्य को ब्रह्म मानकर के उपासना करें या ब्रह्म को आदित्य मानकर उपासना करें उसमें कोई दोष नहीं तो अभी दूसरा दूसरे नंबर पर ब्रह्म को कहा है मैंने पहले आदित्य शब्द बाद में ब्रह्म शब्द तो ब्रह्म को आदित्य मानकर उपासना कर सकते क्यों नहीं कर सकते? ये उनका तर्क है और प्रत्यवाय की बात है दोष होगा दोष तो जब शास्त्र वचन होता है दोष नहीं होता है शास्त्र वचन होने पर आप जो भी विधान किया गया उसको कर सकते हैं उसमें दोष नहीं होता और वो नियम के अनुसार होता है शास्त्र नियम के अनुसार और उसमें वो चाहे हिंसा भी हो या कोई आपको प्रत्यक्ष में बड़ा दोष पाप दिखता हो लेकिन शास्त्र ने कहा हो तो कर सकते नियम के अनुसार होता है इसलिए नियम के अनुसार नियम के घेरे में आने के बाद में फिर उसको प्रश्न उधर पाप का और दोष का प्रश्न नहीं होता है जैसे अब कोई गलती किया कोई दोष किया दोष को दंड देते समय राजा अथवा आजकल जो है जज आदि जो है दंड देते दंड का विधान करते फांसी का दंड देते तो सूली पर चढ़ाने के लिए दंड दे दिया जाता तो देने के बाद में अब वो, वो पाप होगा कि नहीं होगा क्योंकि तो हिंसा कर रहे हैं और नियम के अनुसार कर रहा तो नियम के अनुसार करने पर वो पाप नहीं होता और एक जज कितने लोगों को सूली पर चढ़ाते हैं उनको कितने पाप लगना चाहिए लेकिन नहीं लगता कारण क्या है वो जज वहां व्यक्ति नहीं है वो शास्त्र है वहां कानून है उनका कानून के नियम के अनुसार जो दंड का विधान करना चाहिए उसका विधान किया तो अब वो शास्त्र विधायक होता है उसके अनुसार आप करेंगे तो उसमें दोष नहीं लगे उसके विपरीत कोई भी करेगा तो दोष ले अब यहां भी शास्त्र वचन है तो हम उसके अनुकूल आ आदित्य को ब्रह्म मान करके करने में कोई दोष नहीं है तो आदित्य को छोटा मानना या बड़ा मानने का नहीं जो ब्रह्म को आदित्य मानना है। ब्रह्म को आदित्य मानना ये दोष नहीं है आदित्य को ब्रह्म मानकर जैसा करते वैसा ही है इसलिए लौकिक न्याय के अनुसार यहां नियम नहीं किया जाना चाहिए ऐसा कहा यह ठीक है ना लौकिक न्याय तो ग्रहण नहीं करना चाहिए लेकिन अभी यहां ध्यान देना अब मतलब भाष्यकार कैसे होते भाष्यकार ऐसे विषयों पर आ, बिल्कुल मैंने उदार भाव से निष्पक्ष भाव से निर्णय लेते हैं बिल्कुल ऐसे एक अच्छे जड्ज के समान वो निर्णय देते अब तो ये तो आपको ही लगेगा कि हम लौकिक न्याय से कैसे शास्त्र का निर्णय करें ऐसा नहीं करना है बोलते ऐसा नहीं होता जो शास्त्र है ना शास्त्र किसके लिए बना हुआ है लोगों के लिए बना हुआ यदि लोग शास्त्र का आचरण नहीं करेंगे तो शास्त्र की निंदा उसके द्वारा होती है तो लोगों के लिए शास्त्र बना हुआ है तो वो शास्त्र को लो के अनुसार लोग में जो भी चलता है उसके अनुसार भी कभी कभी समझना पड़ता जो शास्त्र का अलौकिक विषय है उस पर लौकिक निर्णय के अनुसार नहीं होगा यह पक्की बात है लेकिन लौकिक विषयों पर निर्णय करते समय शास्त्र को लेते समय लोक व्यवहार को भी लेना चाहिए और जिस विषय पे कोई संशय नहीं है वहां समस्या नहीं लेकिन जिस विषय पर संशय हो गया शास्त्र कुछ कह रहा है लोग में और कुछ कह रहा है ऐसे में दोनों का विवाद हो गया तो किसके अनुसार निर्णय हाँ ऐसा नहीं बोले कि वहां लोक अनुसार भी लेना पड़ो ऐसा नहीं होता तो इसीलिए यहां एक बात जो कहने जा रहे हैं ये भी ये हमारे जो है ना वेदांत के नियम के अनुसार कानून के अनुसार ऐसी स्थिति में ऐसा निर्णय देते के दल, केवल केवल वेदांत के नहीं है ये मीमांसा का नियम है मीमांसा में भी ऐसा ही है कि आप यदि संदेह नहीं है तो कोई विषय नहीं संदेह में दो पक्ष हो गया और एक पक्ष जो है लौकिक में लौकिक में किसी को ऐसा मानता है और शास्त्र किसी को दूसरा मानता है ऐसा है तो निर्णय कैसे लेंगे तो बोलते वो तो संदेह होने पर तो लौकिक विषय संबंधी है कार्य तब तो लोग के अनुसार लेना पड़ेगा नहीं तो कोई प्रैक्टिस करेगा नहीं इसका। शास्त्र का उद्देश्य तो आपसे अभ्यास कराने का और जिस विषय पर आप अभ्यास कर नहीं सकते उसको शास्त्र मान के क्या कहेंगे शास्त्र तो आपके उद्धार के लिए ना उद्धार तो तब तो होगा जब आप उसका अभ्यास करेंगे अभ्यास करने योग्य शास्त्र रहा नहीं तो फिर वहां शास्त्र का शास्त्रत्व भी नहीं है और वो शास्त्र आपका उद्धारक भी नहीं बना कोई प्रयोजन नहीं होता इसीलिए ये विवेक यहां काम में लेना पड़ेगा विवेक के दृष्टि से आपको निश्चय करना पड़ेगा कि ये अलौकिक विषय पर कह रहे हैं तो अलौकिक विषय पर तो पूरा शास्त्र ही प्रमाण है वो आपका कोई वहां नहीं चलेगा क्यों अलौकिक विषय पर आपका कोई लौकिक प्रमाण है ही नहीं किशोर का आदि विषय हो देवताओं के विषय हो ब्रह्म के विषय में हो ये जो भी लोग में नहीं समझा जा सकता है उसमें तो नहीं लेता लेकिन लौकिक संबंधी कोई विषय में शास्त्र और लोग में प्रमाण होने पर विवाद होने पर संशय होने पर वो लोग के अनुसार दिया जाता है। आदित्य है वो ब्रह्म आदित्य दोनों है ठीक है अब उसमें उस विषय पर नहीं उसमें निर्णय करते समय अब यह उपासना का विषय है कोई उपासना करेगा और उपासना करने वाले के मन में यह बैठा हुआ है कि हम निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करेंगे ये भावना बैठी हुई है क्यों लोग में बहुत प्रसिद्ध है कि छोटे को बड़े करके देखना भावना करना उनकी स्तुति करना सब छोटे को बड़े करके होता है बड़ा बना करके होगा तो अब बड़ा बना करके जिसको करने की आदत लोगों में है लोग में यह मर्यादा मानी गई अब उसको आपने उल्टा कर दिया शास्त्र ने समझ लो अभी इस समय का आप से मान लो कि शास्त्र ने उसको विपरीत कर दिया कि वो निकृष्ट मैंने उत्कृष्ट को निकृष्ट बनाने के लिए कहा ऐसा होगा तो वो चलेगा नहीं वो काम क्यों राजा को कोई सेवक रूप में आप बुलाएंगे सेवक करके बुलाएंगे तो वो तो थप्पड़ मारेगा तुरंत आपको पकड़ के अंदर डाले तो लोग में विरुद्ध हो जाएगा ना तो पाप लगेगा भाव अब पिता को कोई पुत्र कहे तो कैसा हो पुत्र को पिता कह सकते तुम तो भविष्य में पिता बनने वाले हो ऐसा करके लेकिन कोई पिता को आप पुत्र करके संबोधन करो तो उनका अच्छा नहीं लगेगा तो पिता करके संबोधन करना पड़ेगा तो ऐसे ही होता है यह लोग मर्यादा है और उसका उल्टा आप करने के लिए बोलो तो नहीं चलेगा और शास्त्र यहां कोई निश्चय करके तो नहीं बोला शास्त्र ने आदित्यो ब्रह्मेतु पास सीधा आदेश दे दिया आपके पास समान अधिकार ने विभक्ति दे दिया व्याकरण के अनुसार आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक ही है किंतु अब इसमें निर्णय करते समय समझे हो रहा है निर्णय करना है तो शास्त्र क्या सोचता होगा यह निर्णय करना है शास्त्र तो कभी इस प्रकार विरुद्ध बातें नहीं गए तो आप उसको समझकर के कर ऐसा करना पड़ेगा ये नियम बना रहे इसलिए हम अत्यंत लोग से पार है ये लोग सब मिथ्या है उसी के अनुसार कुछ भी नहीं होता है ऐसा नहीं होता शास्त्र के अनुकूल प्रमाणों में होता है मीमांसा दर्शन में कई अधिकरण ऐसे आए ये ये लोक वेदा अधिकरण करके एक अधिकरण है और उसके बाद में आ, वहां मेच्छा अधिकरण करके एक अधिकरण है ऐसे अनेक अधिकरण है जो लोक के अनुसार शास्त्र का निर्णय लिया शास्त्र और लोग में लोग व्यवहार के संबंध में नाम को लेकर के वस्तु को लेकर के संशय होने पर वहां जव आदि को लेकर के संशय हुआ संशय हुआ तो किसको जो मानना क्या मानना तो लोग में जो कहते हैं उसको मानने के लिखा तो लोक वेदाधिकरण वहां एक अधिकरण ही है वहां उसमें ऐसा निर्णय ही दिया वो है उसी के अनुसार यहां भी होता तो बदल सकते हैं बदल सकते हैं तो इसलिए वहां देश निकालकर देखना पड़ेगा अब इस देश में जो ध्यान को क्या बोलते हैं उसी का अनुसार आपको चलना पड़ेगा हो सकता है आप शास्त्र का विद्वान दक्षिण का होगा तो वहां जो जिस वस्तु को क्या नाम बोलते हैं वो इधर कोई और नाम बोलते हैं तो हमें वो वस्तु प्रयोग करना है ना तो आप नाम ये बोला है नहीं ये वो नहीं बोला है ऐसे करके नहीं सकते तो ये वस्तु ये है उसका लक्षण दे करके नाम दूसरा भी हो तो लोग में जो बोलते हैं उसी का प्रयोग करना पड़ेगा समझ रहे हैं ना नहीं वो, नहीं वो तो लक्षण देते हैं ना उसका लक्षण ढूंढना पड़ेगा अब लक्षण ढूंढ करके ये वस्तु को ही एक कह कर ऐसा करना पड़ता है अब वो केवल इसके विषय में नहीं या आयुर्वेद शास्त्र में भी ऐसा है क्योंकि एक नाम इधर कुछ और है कोई और जगह और है कभी कभी गांव गांव में भी अलग अलग होता है किसको कुछ बोलते किसको कुछ बोलते तो आप निर्णय कैसे करेंगे शास्त्र के अनुसार वहां निर्णय नहीं होगा वहां लोग के अनुसार होगा आपको जाके वस्तु को पहुंचाना पड़ेगा ये काम के लिए ये वस्तु करना है। तो यहाँ नाम तो दूसरा चल रहा है और शास्त्र ये बोल रहा है तो शास्त्र को छोड़ करके लोग जो बोल रहे उसी के अनुसार चलना उसी वस्तु को लेना पड़ा आपको तभी काम होता है ये वहां निर्णय लिया है लोग में इसमें वृक्षाधिकरण में इत्यादि में ये निर्णय दिया मैंने ऐसे प्रसंग में ऐसा माना जाता है ऐसा ही यहां भी जो लोक मर्यादा है कि निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करनी है उसी का हम पालन करते हैं क्योंकि यहां शास्त्र ने उस मर्यादा को भंग करने के लिए तो नहीं कहा कि आपको ये मर्यादा के अनुसार नहीं चलना चाहिए ऐसा तो कहा नहीं संशय है अभी ना वाक्य को लेकर संशय है वाक्य दोनों तरफ जा सकता है तो आप किस तरफ लेना यह आपका विवेक है तो इसलिए यहां कहना चाहते हैं अत्र उच्च कि पूर्व आदि ने कहा लौकिक न्याय से हम शास्त्र की दृष्टि नहीं लेंगे शास्त्र के दृष्टि से ही हम लौकिक को लेंगे ऐसा कहने पर कहते ऐसा नहीं होता है अत्र उच्च दे, दे शास्त्रार्थ एवं जहां शास्त्र का अर्थ निश्चित है।, है पक्का है उसमें कोई लोग में किसी में किसी कोई विवाद नहीं है ऐसे में तो शास्त्र के अनुसार ही लोग व्यवहारों को सर्वत्र लिया जाएगा यदि शास्त्र का अर्थ निश्चित हो गया निश्चित नहीं हुआ जैसा अभी संशय हो रहा है तो संदिग्धे तो तस्मिन जब उसमें संदेह होगा तब तो निर्णयम प्रति उस निर्णय के प्रति लौकिको भी न्याय आश्रय न विरुद्ध है लौकिक न्याय का भी आश्रय लेने पर कोई विरोध नहीं होता है ये आचार्यों के अपने विवेक पर आधारित है आ, वो अपने विवेक के अनुसार वो वहां निर्णय ले सकते हैं कि यहां हमें ऐसे निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि ये लौकिक न्याय से विरुद्ध जा करके शास्त्र का प्रयोग होने जाएगा तो कोई भी उसका अनुसरण नहीं करेगा और हानिकारक होता और एक को हानिकारक एक को हानि करने वाले जो भी विधान है उसको आप दूसरे के ऊपर आरोपित भी नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं होता तो शास्त्र के निश्चित वस्तु है निश्चित नियम है जो सर्वत्र समान लागू होते हैं शास्त्र के विशेष विषय अलौकिक विषयों पर ऐसा ही होता है उसमें कोई आपको संशय आदि नहीं है वो पक्का है वो तो शास्त्री बोलता है और क्या बोलता है लेकिन ऐसा नहीं होने की स्थिति में संदेह आने पर उसके निर्णय के लिए लौकिक न्यायों को भी लिया जाता है भाष्यकार कई जगह इसको कहा है यहां भी कहा जो अन्यत्र भी कहा कि लोगो न लोगो नामा स्वतंत्र प्रमाणम ऐसा एक वाक्य कहते हुए ये लोग जो है ना वो स्वतंत्र प्रमाण नहीं होता स्वतंत्र प्रमाण का अर्थ क्या है कि लोग जो कुछ मानते हैं सारे गलत है मिथ्या है ऐसा नहीं होता कारण क्या है कि लोग में जो मान रहे हैं ये भी कोई परंपरा से अनुभूत लोग जो वृद्ध लोगों के व्यवहार देकर के ही वो मान रहे ऐसे मनमानी करके शुरू नहीं होता है क्योंकि परंपरा से चल रहा है तो उसका भी कुछ तत्व होता है कुछ आश्रय लिया जाता है सदाचार को आश्रय में प्रमाण में लेते हैं श्रेष्ठ होगा आचार को भी प्रमाण में लेते हैं तो ऐसा इसीलिए है कि वो स्वतंत्र है ऐसा नहीं है स्वतंत्र एक अलग प्रमाण ऐसा नहीं योग प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र के अनुसार होता है कभी कभी उसमें भ्रम आते हैं शंकाएं होती है काला अनुसुद्ध परिवर्तन होता है उनको ठीक करना पड़ता है लेकिन वो बिल्कुल पूरा ही गलत होता है ऐसा नहीं होता अभी निकृष्ट में उत्कृष्ट मानना ये लोक व्यवहार है तो यह लोक व्यवहार गलत कैसे गलत नहीं है इसका अभी कुछ है? आधार है कुछ आधार पर माना जाता है। और जो भी अभी रज्जू में सर्प को देखता है अब वो भ्रमित है तो आप भ्रमित है कि नहीं है यह देखना पड़ता है भ्रमित होकर के अभी परंपरा से चलता आएगा चलता रहेगा इसे बोलते रहे हाँ, कोई कहीं बोलता है यहां भूत प्रेत है बोलता है तो भूत प्रेत चलता है किसी ने भूत प्रेत देखा नहीं वो बोलता है ये पेड़ में भूत है ऐसा बोलते वो भूत वहां चलता है वो वो नहीं होता है फिर उसका कोई प्रमाण नहीं, नहीं है नहीं ले सकते ऐसे में ये विवेक पर आश्रित है कि आप किस प्रकार इसका निर्णय लेते हैं लेकिन कहीं कहीं ऐसा लिया जाता है पूर्व मीमांसकों ने लिया है सभी ने लिया सभी दार्शनिकों ने इसका आधार लिया मीमांसक भी न्याय भी वैशेषिक भी सांग भी योग भी, दर्शन जो इतने नास्तिक दर्शन है वेदांत भी लेते सभी लोग लेते हैं उसके बिना तो नहीं चलता लोग विरुद्ध कहना बड़ा मुश्किल होता है और जो विज्ञान अक्षणिक विज्ञानवाद को खंडन करते समय द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में इस विषय पर भाषिकर ने स्पष्ट कहा था कि आप लोग विरुद्ध प्रमाण को उपस्थित करेंगे तो लोगों को भ्रमित करना हो जाएगा और वो भ्रमित करना दोष माना जाता है इसलिए आपका दर्शन लागू नहीं कर सकते हैं वो वो अनुकरणीय नहीं है कारण क्या है ये लोगों को भ्रमित करने लायक है कुछ भी नहीं सब कल्पना से होता है ऐसा कहते रहते हैं क्षणिका विज्ञान तो नहीं होता तो उसको छोड़ा जाता इसी प्रकार कहीं कहीं भ्रम होता है ऐसा करके उसको देखते हैं शास्त्र के अनुसार आचरण करने, करने पर भी कभी कभी मनोनीत कुछ परिवर्तन आता है उस परिवर्तन के ऊपर सावधान रहना चाहिए कि आप मनोनीत जो परिवर्तन करते हैं वो कहां कहां कहां तक सही है वो देखना पड़ता है और शास्त्र के अनुसरण करते हुए कभी कभी किसी भी प्रसंग में विशेष परिस्थिति में मनोनीत परिवर्तन की भी आवश्यकता होती उद्देश्यल के वो भी विवेक के अधीन आपको देखना पड़ता है इसीलिए कहा कि लौकिक न्याय को अत्यंत गलत नहीं माना जाता तेना च उत्कृष्ट दृष्टि अभ्यासे शास्त्रार्थे अवधार्य निकृष्ट दृष्टि इसीलिए अध्यक्ष प्रत्यवेदा इस इसलिए लौकिक न्याय लौकिक न्याय से उत्कृष्ट दृष्टि के अध्यास में उत्कृष्ट दृष्टि के अध्यास शास्त्रार्थ के निश्चय होने पर निकृष्ट दृष्टि का अध्यास करता हुआ आप प्रत्यवाय को भी प्राप्त करेंगे क्योंकि निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करने का न्याय है वो शास्त्र के अनुकूल चल सकता है उस स्थिति में आप निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करेंगे वो तो प्रत्यवाय का कारण बनेगा गलत होगा शास्त्र का शास्त्र का अवधारित अर्थ में नहीं आ रहा है और लोग लौकिक न्याय से भी विलुद्ध होता है ऐसे होता है इसलिए तय उत्कृष्ट दृष्टि अध्यास शास्त्रार्थ अवधार्य मण तो उसकी अवधारणा निश्चय होने जा रही है कैसे कि निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करनी तो ऐसे स्थिति में उसका विपरीत yes. निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करने की जो बात आप कह रहे हैं ये तो निकृष्ट उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि करने की बात जो अध्यास किया बात आप कर रहे हैं इससे तो प्रत्यवायु होगा ये श्रीष्य थे श्रीष्यत है मान ऐसा मानना ठीक है ये ठीक है अब क्या है प्राथम्याच आदित्य आदि शब्दा मुख्य अर्थत्व अविरोधाद गृहित अब जो है कुछ सांकेतिक बातों पर ध्यान देते हैं कुछ टेक्निकल चीजें बता रहे हैं आपके पास दो शब्द मिला हुआ है विवाद हो रहा है कि आदित्य को प्रथम मानना चाहिए कि ब्रह्म को प्रथम मानना चाहिए यह विवाद हो रहा ऐसे में निश्चय के लिए क्या युक्तियां बोलते हैं कि प्राथम्याच ये क्रम में सबसे पहले कौन बैठा हुआ है आदित्य आदित्यो ब्रह्मा ऐसा कहा तो प्राथम्याच आदित्य आदि शब्दान प्राथम्य प्रथम स्थान में आदित्य आदि मैंने प्रथम स्थान होने की स्थिति को प्राधम्य कहता है तो प्राधम्य प्रथम स्थान में आदित्य शब्द बैठा है और ऐसा होने पर मुख्यार्थत्व उसी को मुख्य अर्थ माना जा सकता आदित्य को यहां मुख्यार्थ माना जा क्यों प्रथम्य कहा कारण अविरोध करेंगे तो, तो कोई विरोध भी नहीं है आदित्य को मुख्य अर्थ मानने में कोई अन्य विरोध शास्त्र का विरोध और कोई विरोध नहीं आता इसलिए मुख्य मानेंगे मुख्य मानने का मतलब यहां आलंपन रूप से मुख्य है किसके ऊपर आप ध्यान कर रहे हो आदित्य के ऊपर ऐसा अब तेहि ही स्वार्थ वृत्ति भीर अवरुद्ध आयाम बुद्धौ पश्चातअवरद ब्रह्मशब्द से मुख्य या वृत्तिया सामानाधिकरण असंभव देख के कैसे कर बोलू अब मैंने कल कहा था ना कोई भी वाक्य सुनेंगे एक क्रम होता है क्रमबद्ध अवधारणा होती है पहले शब्द का अर्थ का ज्ञान पहला और दूसरे शब्द का अर्थ का ज्ञान दूसरा तीसरे शब्द का अर्थ का ज्ञान तीसरा और ये तीनों मिलकर के फिर एक वाक्यू की बुद्धि और तदनंतर तात्पर्य ज्ञान से क्या ज्ञान होता ऐसी प्रक्रिया ऐसे में आदित्य ब्रह्मा ये शब्द सुनने के बाद में आदित्य बुद्धि मन में आ गई आदित्य संबंधी ज्ञान हो गया हो गया उसके बाद ब्रह्म शब्द आ गया तो अब ब्रह्म क्या है दूसरे नंबर पर प्राथम्य तो आदित्य पर ही रहता इसलिए कहते हैं तेहि ही स्वार्थ वृत्ति भीर अवरुद्धाया बुद्ध ये जो आदित्य आदि शब्द में आदित्य आदि अवधारणा हो गई ये स्वार्थ बुद्धि बन गई स्वार्थ मना आदित्य आदि शब्द संबंधी अर्थ ज्ञान वृत्ति में मन में विचार रूप में आ गया ये है स्वार्थ वृत्ति। तो एक धारणा हो गई, आदित्य आदित्य है ऐसा ज्ञान हो गया आदित्य मन में आ गया अब ऐसे अवरुद्ध होने पर उसी के द्वारा बुद्धि अवरुद्ध हो गई यानी बुद्धि तदाकारित होकर के परिच्छन होकर के तैयार हो गई अब आदित्य ऐसा सुना तो आपके बुद्धि में आ गया अब आदित्य के बारे में कुछ कहा जा रहा दूसरा शब्द आप सुना नहीं सुनने में अभी क्षण का पल मात्र का विलंब है तो जितना विलंब है उतने में बुद्धि यहां तैयार हो जाती जिसके बुद्धि बिल्कुल सही चलती है तो शब्द सुनते ही अर्थ ज्ञान होता है ना जिसका थोड़ा धीरे धीरे चलता है फिर उसको दो तीन बार सोचना विचार करना पड़ता है तो क्या बोला क्या बोला क्या बोला फिर तब तक तो विलंब हो जाता है तो जैसा प्रबुद्ध श्रोता है है अच्छे श्रोता है तो उसको तो एक बार सुनने से उसका ज्ञान मन में स्फूरित हो जाएगा इसलिए एकदम सत्त्व गुणों में जागृत अवस्था में आग, मन को स्वस्थ बना करके बैठना पड़ेगा और बीच में तमस आता है और, और कोई भाव आता है तो उसको हटाना पड़ेगा हटा करके ठीक बैठना पड़ेगा तो ठीक मतलब जागृत ये जो समाज समाज चित्त होना तब क्या है कि मन स्वस्थ होकर के काम करेगा तो जो शब्द सुनाई पड़ेगा उसकी अवधारणा वैसे के वैसे हो जाएगी यह प्रक्रिया उसी को कहते हैं स्वार्थवृत्ति हो गई स्वार्थवृत्ति आकर के मन में वो स्थापित हो गया एक शब्द का अर्थ उसके बाद पश्चात अवतरणा बाद में आ गया ब्रह्मशब्द तो दूसरे नंबर पर आ तो दूसरे नंबर पर आने वाला जो ब्रह्म शब्द से ब्रह्म शास्त्र में अन्य अन्य दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म बहुत बड़ा ब्रह्म बहुत प्रसिद्ध है किंतु यहां वाक्य के क्रम में ब्रह्म दूसरे नंबर पर आ गया, विलंब से आया पहले तो आदित्य शब्द आया उसके बाद ब्रह्म शब्द आया तो क्रम से देखने पर ब्रह्म शब्द की अवधारणा द्वितीय वृत्ति में ही होगी प्रथम वृत्ति में नहीं होगी अब प्रथम बुद्धि प्रथम बुद्धि पहले से ही स्थान ले चुकी है भावना बन चुकी है उसके बाद में आया हुआ ब्रह्म शब्द और उसी के अर्थ के द्वारा सामान अधिकरण्य जब करते हैं तो मुख्य या वृत्तिया सामान अधिकरण्य अब करना संभव नहीं है क्योंकि मुख्य वृत्ति जो प्रथम में आ गए, वो आदित्य हो गया अब आदित्य के बाद में ब्रह्म आया तो उसको सामान के संबंध में द्वितीय वृत्ति मान करके कहते हैं तो सामान अधिकरण में मुख्य अर्थ ब्रह्म का नहीं लगेगा ऐसा नहीं लगेगा तो सामान अधिकरण ने असंभव मुख्य आवृत्तिया सामान अधिकरण मुख्य वृत्ति से सामान अधिकरण ब्रह्म का नहीं हो सकता है ठीक है अन्यत्र ब्रह्म बड़ा है यह ठीक है लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता तो क्रम में भंग हो जाए देखिए कितने सूक्ष्मता से उन्होंने विचार किया आपके जो मस्तिष्क किस प्रकार काम करता है उसी के अनुसार शब्दबोध कराने पर ही वो सार्थक होता है उसमें उल्टा पुलटा नहीं करने चाहिए उल्टा पुलटा करने पर दोष होता है ठीक से ग्रहण नहीं होगा जब आप सीधा सीधा बता सकते हैं तो घुमा फिरा के क्यों तो बता दो अब घुमा फिरा करके बताने का दो कारण होता है एक तो आप दूसरे के बुद्धि को भ्रमित करना चाहते दूसरे को घुमाना चाहते तब तो आप घुमा फिरा के बताएंगे या फिर अपने आप, आप ठीक से नहीं समझते जो ठीक से समझ गया ना जिस बात को आपने भली समझा उसी बात को आप साफ साफ़ स्वस्थ सुंदर शब्दों में या स्पष्ट रूप से सरल रूप से कह सकता तो जो स्पष्ट वक्ता सरल वक्ता होता है उसने उस विषय को ठीक समझा ऐसा कहा जाता है साथियों और स्पष्ट नहीं कहा जा सकता तो वो शब्द का अर्थ जान अलग है कभी कभी वक्ता जो शब्द प्रयोग करता है आपको अर्थ ज्ञान नहीं आया वो बात अलग है लेकिन कहने की जो भाषा शैली में या बोलने की शैली में समझाने की शैली में सरलता अत्यंत सरलता रह सकते हैं जब आप विषय को समझा है ठीक से तो कितने भी सूक्ष्म विषय हो कितने भी कठिन से कठिन विषय हो समझा हुआ वक्ता उसको सही प्रकार समझा सकता क्योंकि विषय की अवधारणा उसके मन में है अब तो तो तो एक प्रकार से नहीं समझा शब्ण तो दूसरे प्रकार समझाएंगे तो एक शब्द से नहीं समझा दूसरे शब्द से समझाएंगे तो अर्थ का अवबोध कराने में उनकी कोई दिक्कत नहीं आएगी और बात को ना समझने पर वो घुमा फिरा के बोलेगा और बोलने में ऐसे स्पष्टता स्पष्टता नहीं आएगी और ना तो नहीं तो फिर दूसरे को भ्रमित करने के लिए ऐसा घुमा फिरा करके बोलेगी ऐसा होता है इसीलिए यहां हम बिल्कुल जो मस्तिष्क की प्रक्रिया है शब्द ज्ञान संबंध में उसी के अनुसार यदि देखेंगे तो ब्रह्म को प्रथम स्थान नहीं मिलता ब्रह्म को द्वितीय स्थान मिलता है इसीलिए ब्रह्म को हम मुख्य नहीं मान सकते यहां तो ब्रह्म दृष्टि विदान्थदा एवं अवतिष्ठ थे इसीलिए आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करने के, के लिए ही यहां कहा जा रहा है ब्रह्म में आदित्य दृष्टि करने के लिए नहीं कहा <Sai> ब्रह्म दृष्टि विधानार्थदाय अवतिष्ट दृष्टि तो ब्रह्म दृष्टि है लेकिन आलंबन तो यहां आदित्य है तो यहां आदित्य को प्रतीक मानकर के ब्रह्म दृष्टि करना तो प्रतीक यहां मुख्य है मुख्य होने से वो आदित्य पहले नंबर पे आ गया और उसी को ही ब्रह्म मानकर के उपासना करना ऐसे हो तो यही निश्चय करना ये सिंह मानवा क्या चीज है ये क्या चीज है क्या है ये सिंह मानवा क्या बोले क्या मानना है उसमें आपने अच्छा लाया बात तो वो है बात वो तो है लेकिन ये सिंह मानवा क्या चीज है ये कोई उपासना है कि क्या है ये क्या करने के लिए बोला था है? है? हाँ तो हाँ ये ये ध्यान ये बताइए कि मानव को शेर बनाना चाहते शेर को मानव बनाना चाहते क्या करना है हाँ ठीक है हाँ तो ये ये ठीक है पहले शेर को कहा तो शेर वहां मुख्य हो गया और मानव के जो ग्रहण हो गया ये आप कहना चाहते हैं बिल्कुल ठीक है ऐसा कहना चाह रहे हैं वो बात सही है दोनों में समान विभक्ति है इसलिए पहले नंबर पे जैसा आप याद ही आदित्य को पहले नंबर में वैसे शेर को पहले नंबर में रखा तो वो मुख्य हो जाएगा और मानव गौण हो जाएगा बिल्कुल ठीक है लेकिन क्या है इसके पहले क्या कहा आप देखिए ये जो इस प्रकार निश्चय करने के पहले क्या है कि ये विरुद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है देखना पड़ता कि ये कहा ना कि स्वार्थ इसके प्रत्येक प्राथम्या मुख्यम अविरोधात्मी अविरोध को देखना पड़ता है कि विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा यह पहले नंबर तो उसको रखा है क्योंकि संस्कृत में पहले नंबर दूसरे नंबर किसी को भी रख सकता तो नहीं है समझेंगे नहीं है लेकिन यह भी यह देखना है मुख्यार्थत्व अविरोधात ग्रही दव्यम कहा मुख्यार्थ तो तभी ग्रहण करेंगे उसका कोई विरोध नहीं होता या तो विरोध हो रहा है सिंह सिंह को मानव मानना ये मानव मानकर के आप भावना करने के लिए बोल रहे हैं वो तो विरोध होता है क्योंकि सिंह का भी मानव होता ही नहीं लौकिक न्याय से भी विरोध है और शास्त्र से भी विरोध है और कोई इसको मानने को तैयार नहीं होता विरोध होने पर ऐसा नहीं कर सकते तो अब ये एक बात है दूसरी बात वहां कोई उपासना की बात नहीं वहां भावना करने के लिए नहीं बोल रहा वहां क्या है वो मानव की स्तुति के लिए वो मानव में सिंह में कोई एक धर्म है कोई स्वभाव है शौर्य आती शौर्य तेजस्वीता आती शौर्य तेजस्विता आदि को लेकर के वहां कहा जा रहा है वहां न सिंह को मानव बनाना है ना मानव को सिंह बनाना ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं वहां वहां तो उपमान उपमेय से कहा जा रहा है यहां उपमान उपमेय नहीं है यहां अध्यास करके उपासना किए जा रहे हैं और वो भी विरुद्ध नहीं होना चाहिए विरुद्ध हो गया तो कहीं भी नहीं अब जैसा चंद्रमुखी कहा चंद्र जैसा मुख जिसकी ऐसा हो जाएगा चंद्र जैसा मुख किसी भी नहीं होते चंद्र का चंद्र तो मुख है ही नहीं चंद्र तो एक ग्रह है वग्रह तो उसको तो मुख होगा नहीं और उसके जैसे मुख बोला तो उसका क्या है उसकी शोभा को लेकर के वो आभा को लेकर के बताया गया तो वो आभा यदि इसके साथ मिलती है तो ठीक है अब वो चंद्रमुखी में मुख को लेकर के जो आभा है वो चंद्र के साथ उसको याद आ रहा है चंद्र में जैसा देखते हैं जो आभा दिखती है वो ये आभा यहां भी दिखती है करके उनकी भावना उसमें होता है वो कोई उपासना भी नहीं है वो आध्यात्म की नहीं है और उसी से अन्य अर्थ लेने पर वहां विरुद्ध हो जाता है यहां ऐसा नहीं है यहां विरुद्ध तो ना वही गलत है यहां उपासना तो सूर्य की ओर है प्रतीक की ओर है उपासना आप तो ब्रह्म की उपासना करने तो आप सूर्य को क्यों पकड़ा पहले बोलता पूछा था ना उन्होंने अब ब्रह्म की उपासना करते हैं तो फिर ये बल्ब को भी पकड़ सकते अब और तो क्या ब्रह्म नहीं है क्या सूर्य कहू पकड़ा दूसरे को भी पकड़ सकते हैं ब्रह्म तो सब है ना और कोई फूल को भी पकड़ सकता है कोई किसी को भी पकड़ कर सकता है वो सूर्य को भी पकड़ने की जरूरत नहीं यहां सूर्य की उपासना हो रहे हैं ब्रह्म दृष्टि से सूर्य की उपासना से ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने पर आपको फल मिलेगा हम सूर्य ब्रह्म है ऐसा अभिन्न अभिन्न नहीं है अभिन्न कहे तो भाषाकार ने क्या कहा इसलिए मैंने कल आपको बहुत ध्यान दिला करके बोला था ये जो भाष्यवाक्य कह रहे हैं इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए वहां बहुत सारे रहस्य बातें हैं कि इसको हम कैसे भेद करते हैं कि उन्होंने कहा ना यदि ऐसा आप ब्रह्म को ही मानेंगे तो प्रतीक प्रसंग वो प्रसंगा बोला कि प्रतीक ना नष्ट हो जाएगा हमें यहां प्रतीक चाहिए प्रतीक में जो दृष्टि करने दृष्टि का फल मिलेगा वो दृष्टि का फल है वह इसलिए प्रतीक वहां आदित्य ही उपास ब्रह्म दृष्टि है क्या आदित्य का तो परिवर्तन होने तो आदित्य के परिवर्तन को लेकर के हम उपासना नहीं कर रहे हैं आदित्य परिवर्तित नहीं है या आदित्य को ब्रह्म मानने के लिए ऐसी उपासना नहीं कर रहे हैं वो तो तत्व दृष्टि से हो जाता है वो उपासना नहीं होती है नहीं नहीं आप जो है मूर्ति को जो उपास्य है उसको मान करके कर रहे तो वहां मूर्ति की सत्ता है और उपासना जब पूजा आदि मूर्ति की ही हो रही है भावना आपके मन में अलग है तो आप भावना जब करते हैं ये मूर्ति का तो कोई संबंध नहीं है वो उपास्य देवता से उपास्य देवता से क्या संबंध है उन कोई संबंध नहीं अब वो संबंध आप तो युक्ति से मान सकते इसलिए यहां युक्ति नहीं चलती है जो आध्यात्मिक उपासना हमें युक्तिपूर्वक करने का नहीं ये इसी को बोलते हैं ऋषि धारा ये जैसा बताया वैसा आपको उपासना करना है वो फल होता है उसी से अब वहां ये कैसे जोड़ दिया आदित्य वहां बदलता है सूर्य उदय होता है अस्त होता है फिर ये कभी बादल भी आते हैं तो ब्रह्म में बादल आ जाएगा फिर ऐसा सब नहीं होता है समझ रहे ना तो अब आप एक मिट्टी का पिंड ला करके शिवजी मान लेते हैं या मिट्टी का पिंड शिवजी है क्या और जब पारी डालेंगे वो पिघलता हुआ दिखता है अरे यहाँ मेरे शिवजी पिघल गए अच्छा होता है नहीं होता है तो ये अंदर होता है कि वहां भावना आप क्या करते हैं उसको होता है अब गोबर गणेश बोलते हैं गोबर को ला करके गणेश भगवान के आकार लेकर के फिर जहां गणेश की मूर्ति नहीं है वो मान करके पूजा करते हैं जैसे वास्तु पूजा आदि होते हैं वहां गोबर गणेश रखा जाता है तो अब वो गोबर कैसे गणेश हो गए हाँ वो आया वो तो है तो इसीलिए वो मुख्य है वहाँ वो गोबर के आधार में मान करके बिंब मान करके इसके मतलब वो आकार में अध्यस्त होकर के होता है वहाँ आपके युक्ति तर्क नहीं चलाना चाहिए और जो युक्ति तर्क चलाएगा जैसा भाष्यकार ने कहा प्रतिगत तो अभाव प्रसंगा उसको वो उपासना करने के योग्य नहीं उसको बाहर कर देना चाहिए उसको बोल देना तुम्हें ऐसी उपासना मत करो तो उसने दिमाग बिगड़ा हुआ है वो कैसे उपासना करेगा? उपासना करने वाले पहले इसको मानना पड़ेगा समझ रहे हैं ना उसके बिना नहीं होता और ऐसे जो मान सकते हैं वही उपासना कर सकता है आप वहां आदित्य को बैठ करके सोचेंगे अरे ये ब्रह्म तो बहुत बड़ा है ब्रह्म ऐसे कैसे हो गया आदित्य कैसे हो गया हो गया ऐसा हो गया अब कभी अस्त होता है कभी उदय होता है ये सब आपको दिखता है सारे धर्म की चिंतन आपको चलता रहेगा तब तो उसको नहीं कर सकता उस काल में उसको स्वीकार करके ही करना पड़ेगा इसलिए कोई मूर्ति बनी हुई है कोई लोग आके बोलते हैं ये आप ये आपकी मूर्ति ये किस किस से बना किस धाबू से बना ऐसे पूछने वाले को जो है ना उसके उद्देश्य कोई और होता है उसका लक्ष्य वो भगवान को मान के नमस्कार करने का नहीं होता है व्यवहारिक वो, वो, वो व्यक्ति है वो, वो क्या मेटीरियल से आपने बनाया ये जानना चाहते हैं बुद्धि बदल गई ना अब वो वो मटीरियल जानने के बाद उपासना करेगा क्या इससे अर्थ नहीं है ये दोनों अलग अलग तल है एक तो आप अन्न ब्रह्मे यदि वजानाथ अन्न को ब्रह्म मान करके आप भक्षण कर रहे हो और दूसरा जो है भोग्य मान करके भक्षण कर रहे हो ये दोनों में बहुत अंदर होता है अब अन्न आपको खाने की चीज ही दिखता है और वो जो खाने वाला है वो ब्रह्म भाव से उसको उपासना कर रहा है तीसरी उपासना की विधि में वहां तर्क युक्ति का काम नहीं है वो तर्क युक्ति के स्तर से अलग स्तर में होता है इसलिए भाष्यकार ने ये उपोदघात करते समय यहाँ समसे क्यों रखना चाहिए इसके लिए एक पाराग्राफ जो बोला उसमें आप वाक्य से पढ़ के देखो क्यों ऐसा होता है ये पता चलेगा इसलिए दोनों को मिलाना नहीं कर्म में भी ऐसा है कर्म में तो ये बहुत सारे है, कोई भी युक्ति नहीं चलती है वंदन है जैसे हम संध्या वंदन करते हैं पूजा करते हैं आदमन करते हैं ये करते हैं उसमें क्या कौन सी युक्ति चलेगी आपका युक्ति तर्क चलाने के चिक्गर नहीं है और वो उनको अयोग्य सिद्ध करते हैं ऐसे जगह युक्ति करके चलाएगा तो उसको वो करना नहीं है बोलते उसको आगे दूसरे काम में लगा देना चाहिए वो युक्ति वाले काम में लगाएगा उनका न्याय पढ़ाओ प्रिय पढ़ाओ शास्त्र ऐसे कर दो तो उनको वो समझ में आएगा कि वो उपासना नहीं कर सकता एक वास्तविक स्थिति है इसलिए प्रतीक आलम्बन को मान करके उसमें भावना करने की उपासना ऐसा अभी देखो आदित्य को केवल ब्रह्म भावना से उपासना कर सकता ऐसी बात नहीं है आदित्य को हिरण्यगर्भ गर्भ मान करके भी उपासना कर सकते आदित्य को प्राणात्मा मानकर के भी जैसा प्रश्नोपनिषद में है प्राणा, है ना वाक्य है वहां एश उदयित्य सूर्य ऐसे करके वाक्य आता है एश उदयत्य सूर्य है इसमें द्वितीय प्रश्न में तो वहां दो श्लोकों के द्वारा आदित्य को स्तुति की है जबकि वह प्राण की स्तुति तो आदित्य को प्राण मानकर के वहां उपासना करें हिरण्य मान के उपासना ऐसा हो सकता है तो वो किसी भी मानकर को ना के उपासना करती मानकर ना इसीलिए ऐसा इसको समझना पड़ेगा तो यहाँ वो वाक्य के विचार की गति को समझाने के लिए आपको ये प्रथम और की जो वर्णन प्रक्रिया ये बता दिया और उपमान उपमेय में ये बाध्य नहीं है उपमान उपमेय में, में जहाँ गुण आता है वो गुण के संबंध में दे करके करना पड़ेगा कि कौन से गुण को लेकर के कहा जा रहा वो उसमें लेना चाहिए अब जैसा सिंहों मानव का इत्यादि में मानव का धर्म में कौन सा लेना चाहिए वो लेकर के अब शेर जो है चार पैर में चलता है मानव दो पैर में चलता वो धर्म लेकर के नहीं है ना तो विशेष धर्म लेकर के अध्यास होता है यानी कल्पना होती है तो वो वहां लिया जाता है वो धर्म को मानकर के ही आपको काव्य में भावना होती है ये सब काव्य भावना में आप भावना जो करते हैं तो उसके बिना नहीं होता ठीक है अभी। अब दूसरे हेतु दे रहे हैं इधि पर भी ब्रह्म शब्दस्य से ये एव अर्थो न्याय परक कर दिया अब ये दूसरे हेतु दे रहे हैं शब्द को लेकर के समझा रहे क्या है, क्या है? कि वो आदित्य ब्रह्म इत्य उपासनीता इति उपास बीच में इधि लगाया ये मैंने पहले बताया आपको ये।, ये भी एक हेतु है आदित्य को ब्रह्म मान के ऐसे उपासना करूंगा आदित्य ब्रह्म है ऐसा नहीं तो आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश आकाशो ब्रह्म इत्यादेश इत्यादेश इत्युपदेश इत्यु इत्य तो सब जगह इदी लगाते इसके बीच में ईदी लगाने मतलब क्या होता है वो कोट होता है कोटेशन होता है वो कोट के अंदर आते हैं मतलब दस ऐसा वो कह रहा था ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए मतलब वो है ही नहीं उसको ऐसा मान के करना ऐसा वो तो मान के करने के अर्थ में इदी प्रयोग होता इसलिए कहते हैं कि यही अर्थ न्याय जब आप वेदांत के मुख्य वाक्य देखेंगे वहां कहीं नहीं मिलेगी ब्रह्मे वे दगुम सर्वम आत्मे वे दगुम सर्व ऐसा कहा जाता आत्मा इति सर्वम ऐसा नहीं होता क्यों वो वास्तविक तो वास्तविकता को बताए और इधि के स्थान पे उल्टा एवकार अवधारणा के लिए एवकार लगाते वहां ईदी नहीं लगा है। ऐसे वाक्यों में आपको कहीं भी ईदी नहीं मिले इसमें भेद होता है वो इसका अर्थ क्या है वो उपासना के लिए नहीं है वो वास्तविकता तो बताए ईशावास्तकम सर्व ईशा वास्य ईशा इति वास्यम ऐसा कुछ नहीं इति नहीं लगाया तो ईश्वर ही यह है ऐसा बताया जाता है तो यह घट जो है मृतिका ही है ऐसा वो मृत्यु का मान करके करो ऐसा नहीं मानने की बात नहीं बा समझ रहे ना तो इसीलिए ब्रह्म इ, इस सृष्टि को ब्रह्म मानना ऐसा नहीं हा ब्रह्म ही वा ब्रह्मे वेदगम सर्व ये, ये जो व्यापक सब विश्व है ये ब्रह्म ही है ऐसा तो ये ही है मैं अंदर होता और इति में अंदर होता ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कहा अच्छा इसका ये मतलब सभी उपासना में इतना आएंगे ऐसे नहीं कभी कभी नहीं भी आते हैं लेकिन आप प्रसंग से लेकर आते जैसे सर्वम खलम ब्रह्म तजला नीति वहां भी आया यद्य ब्रह्म का वाक्य दिखता सर्वम खलु इतम ब्रह्म ये सब कुछ ब्रह्म है फिर क्या करना तज जलानी तज् तल अनम लयम च ऐसा तजलान करते हैं तज उसी से उत्पन्न तद अनम उसी में स्थित है। और तत्मच उसमें लय तजान शॉर्ट करके तत्जलान बनाते जैसे हम अब्रिवेश बनाते हैं ऐसे तदाना, तद अनी तद, तद लियते ये सब बोलना मुश्किल होता है तो उसी का एक एक पद ले लिया और तजम बदला गया से सुनने से वो समझ लेंगे कि ये तत्जलान ये बोल रहा है ऐसे ही है। तो तीनों को ले लिया और उसके बाद क्या है इति लगाया इसीलिए मुख्य वाक्य होता हुआ भी वो सांडिल्य वो निर्गुण ब्रह्म उपासना सांडिल्य विद्या ऐसा यहां ईदी शब्द का बड़ा महत्व यह सब बातों को नोट करके रखना चाहिए ये जो भी अभी हम निर्णय करके बता रहे हैं ना जैसा तो मैं पहले से कहते आ रहा हूं एक एक अधिकरण में वेदांत विषय में क्या क्या निर्णय किया उन निर्णयों को आप नोट करके रखने से तब आपको वेदांत में स्पष्टता रहेगी और यही निर्णय सर्वत्र लागू होता है यह मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें कोई किसी कोई प्रश्न नहीं कर सकता कोई विद्वान इसके ऊपर ये नहीं ऐसा नहीं होता है वेदांत में नहीं कर सकता और इसके ऊपर और भी कोई ग्रंथ आप पढ़ेंगे कोई भी ग्रंथ होगा वहां इसके विरुद्ध यदि जाता है तो आपको उसको छोड़ना है इसको लेना क्योंकि ये हमारे लिए सर्व, सर्वथा प्रमाण है ब्रह्मसूत्र में जो निर्णय लिया तो ये ऐसा निर्णय अभी जैसे लौकिक न्याय के बारे में बोला कि लौकिक न्याय कब प्रयुक्त होना है निश्चित शास्त्रार्थ में लौकिक न्याय प्रयुक्त नहीं करेगी किंतु अनिश्चित शास्त्रार्थ है जो लोग से संबंधित है उसमें लौकिक न्याय का भी आश्रय यथासम यथास्थान लिया जाता है एक निर्णय है तो ये एक पॉइंट बनेगा ये आप निर्णय करते समय ऐसा करेंगे कहीं भी आया तो ऐसा ही निर्णय होगा और भाष्य में आपको इसके विरुद्ध कहीं नहीं मिलेगा मतलब यहां ऐसा कहा और भाष्य में और जगह दूसरे कर दिया ऐसा भी आपको नहीं मिलेगा इसलिए ये सब पॉइंट नोट रखना तथा ही ब्रह्म इत्यादेश ब्रह्मसीदा ब्रह्म इत्य उपास सर्वत्र परम ब्रह्म शब्द उच्चारयती अब देखो इसी प्रकार ब्रह्म इत्या आदेशा ब्रह्मास सब जगह पद लगाया है ना ऐसा कर दिया तो शुद्धांश तो आदित्यादि शब्दान अब आदित्यादि शब्द में क्या किया वो तो वो शुद्ध रखा आदित्य इति उपासिता ऐसा नहीं रखा आदित्यादि को शुद्ध रखा मैंने आदित्य शब्द का प्रयोग किया और ब्रह्म शब्द के साथ इधि लगाया मैंने ब्रह्म शब्द के पर में इधि लगाया तो आप जब अपने शब्दार्थ बोध के प्रति जाएंगे पहले आदित्य शब्द का ज्ञान होगा तो आदित्य का पूरा पूरा ज्ञान होगा उसमें कुछ मिलावट नहीं वो शुद्ध है समझ रहे हैं भाषिकार शुद्ध शब्द बोल रहे तो शुद्ध है पूरा पूरा उसका ज्ञान होगा उसके बाद ब्रह्म शब्द आ गया ब्रह्म शब्द आने के बाद में इधि लगा इसका मतलब ब्रह्म शब्द में पूरी शुद्धता नहीं है ब्रह्म की भावना इसमें की जाती ऐसा उपासना उस आलम्भ को बता तदश्च अब इसी प्रकार अब कहते हैं कि यथा शुक्ति का हम रजतमिति प्रत्येदित्यत्र ऐसा एक उदाहरण आपको दे देंगे जो अध्यास के स्थान है रजत ऐसा जानता है क्योंकि किसी ने कहा रज्जू को सर्प ऐसा जानता है वो कहता है कि रज्जू को सर्प ऐसा जान करके चिल्ला रहा ऐसा बोलने का अर्थ क्या होता है तो कोई भी समझता है कि ये रज्जू सर्प नहीं है वो बिचारा रज्जू को सर्प मान करके भ्रमित हो गया मान करके विचार करना अध्यास करना तो अध्यास के विषय में शुक्ति का रचतमिति प्रत्येदी ऐसा कहा जाता है इतना शुक्ति का वचने शुक्ति का वचन में एवं शुक्ति का शब्द हो का वचन में तो शुक्ति का शब्द प्रयोग किया शुद्ध प्रयोग और उसके बाद रचत शब्द रजद शब्द में तो रजत प्रदीदी लक्षणार्था रजद की प्रतीदी की भादी वहां बताए तो इसका अर्थ क्या हुआ वो वास्तविक रजत नहीं है रजद जैसा मानकर के करना ऐसा क्यों ऐसा क्यों क्योंकि सीधा ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती कारण यह है कि हमें ब्रह्म की उपासना करनी है तो कोई आलंबन सहित ही करनी है शुद्ध ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती हो सकता इसके कारण कोई आलंबन लेना पड़ेगा तो आलंबन लेते समय आलंपन हमने लिया क्यों आलंबन इसलिए लिया था कि आलंबन के आश्रय में हमारे मन ब्रह्म भावना में टिक जाए अब उसमें आलंबन रखा ही नहीं तो मन कहां टिकेगा बोलना आसान है मन टिकेगा तो है नहीं और जो करने बैठेगा उसी को पता चलता है केवल सुनकर के सुन करके जाने वाले को कोई दिक्कत नहीं लगता वो क्या तर्क लगा करके चला जाएंगे तो उसको तो करना तो है ही नहीं अब जो करने के लिए बैठेगा उसको यह प्रैक्टिकल क्या है मालूम होता है जो करता ही नहीं है वो बोलता रहे उनको तो प्रैक्टिकल के बारे में चिंतन नहीं है होता है आवश्यक नहीं अरे करने वाला करेगा वो जैसा करना करे ऐसे सबको छोड़ देता या ऐसी बात नहीं है तो उपासना तो करनी है अब आगे बताएगी कब तक करनी है यावक जीवन करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि दो चार दिन करके छोड़ दिया नहीं मिलेगा करनी है तब तक करनी है जब तक उसका फल नहीं होगा ऐसा तो पहले भी बताया था जब तक फल नहीं होगा तब तक करना पड़ेगा ना वो चावल के कोटने का लेकर के बताया था ऐसा तो ही हम भी करनी पड़ेगी तो शुक्ति का शब्द में रजत शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो रजत प्रतीति लक्षणार्थ होता है प्रत्येक एवहि केवलम रजदमिति। वो केवल मानता है रजत ऐसा न तो वास्तव में वहां रजत नहीं है ऐसा स्थिति है तब जाकर के ईदी का प्रयोग करते हैं अब ये इदी का प्रयोग के बारे में बता रहा ईदी का प्रयोग कब कब करते हैं ऐसा ऐसा हम कब कब बोलते हैं तो इसको लेकर के बोला जाता है एवं अत्रा भी आदित्यादी ब्रह्म इति प्रति गम्य देखो तो कितना सुंदर बताया इसी प्रकार यहां भी आदित्यादि को ब्रह्म ऐसा मान करके उपासना करे प्रतियाद ऐसी मानकर के उपासना करें मान्यता अब कोई प्रश्न करेगा अरे जब ब्रह्म आदित्य रूप से सत्य है सत्य तो है फिर मानने की क्या जरूरत है सत्य मान सत्य तो मान सकते हैं लेकिन सत्य मानने पर उपासना नहीं होती मान समाप्त हो जाता है प्रतीक नहीं रहता उपासना नहीं रहता वाक्य शेषो भी आप वाक्य शेष की बात करते हैं कि द्वितीया निर्देशा निर्देश आदित्यादिनेवा उपास्य क्रिया व्याप्य मनान वाक्य शेष में जब फल कथन आदि आता है और अन्यत्र वाक्य शेष आते हैं तो वाक्य शेष में वहा आदित्य आदि को द्वितीय विभक्ति में स्पष्ट कहा ये तो इस पर हमने किया था, ये लगा ये था किया जा सकता लेकिन वाक्य शेष उसी के आगे देखने पर आदित्य आदि में स्पष्ट रूप से द्वितीय विभक्ति लगाई है द्वितीय विभक्ति लगाने का मतलब अक्यूसिटिव लगाया अक्यूसेटिव लगाया तो वो कर्म विभक्ति है कर्म को स्पष्ट रूप से विषय रूप से निश्चय किया तो आदित्य को विषय बनाया है वहां वो विषय बना करके कह रहा या एवं या एवं जो इस प्रकार से इस आदित्य विद्वान आदित्यम ब्रह्म आदित्य को ब्रह्म मानकर के जो विद्वान इस प्रकार की उपासना करते हैं आ गया स्पष्ट हो गया उपासना किसकी आदित्य की हो रही ब्रह्म की नहीं ब्रह्म की भावना है यो वाजम ब्रह्मास वाणी को ब्रह्म मानकर के उपासना करेंगे हाँ, संकल्प हम ब्रह्मेत वास्ते संकल्प को ब्रह्म मानकर के उपासना कर कितने जगह आए सब जगह द्वितीय व्यक्ति आए यद ब्रह्म उपासना में वात्र आदरणीय इति फिर पूर्वादि नेक कहा आ, जो है ना ब्रह्म की उपासना करने से ही फल होता है यह आदित्यादि की उपासना करने से क्या फल होता है ये हमने कहा था कि वो ब्रह्म उपासना करने से उसका फल होता है। छोटे मोटे उपासना करने से क्या फल होने इसलिए ब्रह्म उपासना में मात्रा आदरणी ब्रह्म उपासना को यह आदर देना चाहिए क्यों फलावत्त तो आया फल तो उसी में मिलता है ये तो आप भी भावी मानते हैं बोलते तदायुक्तम कि आप जो बात बोले उसी को बोले वो गलत है ऐसा नहीं ऐसा नहीं होगा अभी एक ब्रह्म आपको पकड़ा दिया तो सब जगह थोड़ी वो लगा देने का वो देखना पड़ेगा जहाँ ब्रह्म लगेगा वहां लगाने का और नहीं लगेगा तो वहां नहीं लगाना ऐसा नहीं होता तो उक्तना न्याय न ना आदित्यदि नाम एवं उपास्य भगवान कहते हैं हमने अभी आपको इतना बारीकी से समझा दिया उत्तर न्याय न हमने इस प्रकार से उक्त न्याय के द्वारा आदित्यादि को ही उपास्य बनाया यद्यपि हमारे क्या ब्रह्म से कोई विरोध है क्या हमारे ब्रह्म से विरोध हम तो ब्रह्मवादी है फिर भी यहां ऐसा नहीं होता यह ब्रह्म के लिए नहीं कहा आदित्य को उपासना करने के लिए कहा ब्रह्म अच्छा फल की बात आप करते हैं तो फल देखो आदित्य तो आदि उपासना आदित्यादि आदित्य आदि उपासना भी ब्रह्म दास्ती सर्वाध्यक्ष है सत्य आप किसी की भी उपासना करो ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने पर जैसा भगवान ने कहा कि मैं सबको फल तो मैं ही देता हूं फल दादा तो मैं ही हूं फल हम अदम्ते सूत्र भी दे दिया फल तो भगवान से ही मिलना है ये तो पक्की बात है अब आदित्य की आप उपासना करो या अतिथि की उपासना करो अतिथि कोई घर में आया तो अतिथि देवो भवा तो इसका मतलब क्या है वो अतिथि को देवता मान करके उपासना कर रहे हैं तो उपासना कर रहे हैं उनके अर्घ्य आदि दे रहे हैं भोजन दे रहे हैं विश्राम करने के सौकर्य दे रहे हैं मरण सब कुछ कर रहे हैं तो वो फल कौन देगा अतिथि देगा क्या इसलिए बोल रहे हैं वो अतिथि तो खा पी करके बढ़िया है धन्यवाद आपका भगवान कृपा करे भला करे आशीर्वाद देकर चले जाएगा और देने वाला तो भगवान होगा वो आदिति क्या करेगा कि आदिति एक इन्फॉर्मेशन भगवान को दे देगा एक फोन कॉल कर देगा ऐसा बोल देगा ये हमारे हमने वहां गया था वो बिचारा ऐसा हमको सेवा की आप उनको फल दे देना ऐसा करके एक इंफॉर्मेशन दे देगा एक मैसेज भेज देगा वो मैसेज उनको मिलेगा तो बाद में भगवान आपको उसका जो है पैसा दे देगा मतलब पैसा मतलब जो देना है दे देता दे ऐसा तो देने वाला तो वही है इसीलिए वो ऐसा होता है और होता भी ऐसा आप आदितियों को सेवा करो दूसरे को खिलाते रहो तो आपके पास आते रहे जो भगवान भेजता रहता वो आप सोचेंगे आप भगवान कहा देख रहे हैं हम तो इधर ऐसा नहीं वो देखता है और ये खा करके जाने वाले आशीर्वाद देता है वो आशीर्वाद कैसे देता है कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं ऐसा नहीं देता वो बोलता है भगवान आपको आशीर्वाद इसका मतलब क्या है कि वो भगवान को बोल रहा है कि आप इनको दे दो बस इतना आशीर्वाद अच्छा अब वो ना भी बोला समझो ना भी बोला होगा समझ लो आप आदिदी आ गया सेवा किया सब कुछ किया लेकिन वो आदिदी ऐसा था कोई बोला नहीं वो चुपचाप चला गया आशीर्वाद भी नहीं दिया नहीं दिया तो भी वो आपको मिल जाएगा क्यों वो ना बोलना ना बोलने से भी भगवान को जानता आपने किया तो आपको दे दिया तो तो ऐसा नहीं होता है अब वो पुण्य का क्षय जो होगा ना वो उसी का शास्त्र का एक विरुद्ध है यदि करेंगे तो तब होता है क्योंकि आपका आप आधिथि रूप से जा रहे हैं तो आदिधि की योग्यता है अतिथि का लक्षण है कौन होना चाहिए आप खाली खाना खाने के लिए जा जब कहा या कुछ ऐसे नाटक बना करके गया तो तब तो आपका पुण्य क्षेत्र आपके अधिकार में नहीं है अतिथि नहीं है आप फिर भी अतिथि बंद करके गया तब तो होगा ऐसा नहीं तो नहीं होगा क्योंकि शास्त्र विहिद है शास्त्र विहिद है जो कर रहे हैं उसको मिलेगा पुण्य मिलेगा और ये पुण्य देने वाला नहीं होता पुण्य देने वाला उसका कर्म होता है वो अतिथि तो सामान्य एक मनुष्य है ना उनके पास क्या पुण्य है वो जो आप दे वो आप बता रहे हैं, वो दे ऐसा नहीं होता है वो अतिथि के संबंध में गृहस्थ ने जो कर्म किया वो अतिथि सेवा क्यों वो शास्त्र विहित है वो पंचमहाय में गृहस्थों के लिए नित्य अतिथि सेवा को विधान किया वो विधान के अनुसार वो अतिथि सेवा कर रहे हैं वो देवदा भाव से कर रहे हैं तो भाव से करने से वो क्या हो गया वो कर्म हो गया वो कर्म हो गया तो उस कर्म के अतिथि निमित्त बन गया इतना ही है तो देने वाला अतिथि नहीं होता है। वो भगवान देता है वो कर्म कर्म करने पर कर्म का फल रूप से भगवान दे वो बात अलग है वो अलग है वो अपने जो है संत लोगों इनके बात अलग है क्योंकि वो कुछ और प्रकार से होता है एक अलग है लेकिन ये देने का सामर्थ्य उनके पास नहीं रहता वो खाली आशीर्वाद तृप्त होकर के जाए तो तृप्त होने के तक, तक तो वो हो जाता है और उसकी प्रसन्नता होती है तो प्रसन्नता से वो भगवान देता ऐसा ही देता है तो जब ऐसे विषय में ऐसा है मतलब अतिथि के विषय में आप देखो उदाहरण दे रहे आदिथि को सेवा करने से जैसा फल भगवान से आता है हम मानते हैं उसी प्रकार आदित्य की उपासना करेंगे ब्रह्मस्थिति फल तो ब्रह्म देगा आदित्य का उपासना करते हैं इसमें क्या है? तो ब्रह्म दाती है दीदी सर्वाध्यक्ष क्यों कर्माध्यक्ष सर्वभोधादिवास साक्षी चेदा केवल गुण वो कर्माध्यक्ष वही होता है सारे कर्मों को देखने वाले करने वाले देने वाले वो होते हैं बाकी आदि में भी देखने देने लेने का कोई अधिकार नहीं है वो सब भगवान के सेवक है न तथा सूर्योभादि न चंद्रधारक भीषात्मादय भेषोदय हरि इत्यादि जो बोला है ना ये सब भगवान के सेवक रूप से ये करते रहते हैं अब उनका जो है वो कर्म करते हैं आप उपासना करते हैं तो उनसे वो फल मिलेगा वो भी इसलिए सर्वाध्यक्ष कर्माध्यक्ष भगवान है तो भगवान फल देता तो मेहनत सोद्र में भी कहा है ना आप जो भी जिसकी देवता को भी करते हैं फल देने वाले तो आप ही ऐसा बताए तो इसी प्रकार कर्माध्यक्ष होने के कारण समझ देता है इसलिए कोई इधर समस्या नहीं वो क्या बोला था पूर्व पक्षी ने कि हम ब्रह्म की उपासना करेंगे तो ब्रह्म फल देगा फल देने वाला तो ब्रह्म है ना हम आदित्य को उपासना करेंगे आदित्य कहां से फल दे अब आदित्य को उपासना करेंगे। ये नास्तिक लोग ऐसे कहते हैं बोले कि आप दूसरे को खिला देंगे तो कहां से फल मिलने वाला वो तो क्या वो तो स्वयं भिखारी है भिक मांगने के आपके पास आया आप उसको दे रहे हो और सोच रहे हो मेरे पास बहुत बड़ा धन आ जाएगा क्या वो भिकारी को देकर नास्तिक लोग ऐसे सोचते हैं लॉजिक बहुत क्लियर है उनका वो सीधा सीधा है अब भिखारी स्वयं है भिखारी आया आपके पास आपने उनको दिया खिलाया सब कुछ किया फिर आप सोच रहे हैं ये भिखारी को खिलाने के कारण मुझे भिखारी जो है आशीर्वाद देगा और भिखारी मुझे धन दिलाएगा यानी संपत्ति समृद्धि दिलाएगा इसे कैसे हो सकता है दिला सकता है तो स्वयं क्यों नहीं करते ऐसा है? तो सोचते हैं ना वो गलत है उसको पता नहीं इसकी प्रक्रिया कुछ दूसरी है वो करके जाने पर दूसरा होता है और कई बार ऐसा अनुभव होता क्या उसी का जो तो देने वाला है हाँ हाँ वो निमित्त बनता है निमित्त बनता है तो निमित्त बनता है तो उपास्य हो जाता है निमित्त बनने ना उसी का आलंबन बना रहे उस दृष्टि से हो जाता है उस दृष्टि से होता तो उधर जो भाव आपका बनता वो महत्वपूर्ण होता इसीलिए ऐसे अन्न को स्वीकार करते समय भी आप जो प्रार्थना करते हैं जैसा अमन सामान्य ब्रह्मार्पण इत्यादि करते हैं उसका भी बड़ा महत्व है कि आप उसको भोग्य अन्न मान करके करें या इस प्रकार से भाव से करेंगे तो जो अन्नदा अन्न देता है जो ग्रस्त दूसरे को उसको बहुत अच्छा पुण्य होता है क्योंकि ऐसे योग्य व्यक्ति को खिलाया वो उस भाव से उस अन्न को ग्रहण किया तो वो बहुत संतोष भाव से बहुत ब्रह्म भाव से अन्न को ब्रह्म मानकर के प्रसाद मानकर के ग्रहण किया तो और भी अच्छा होता था दोनों तरफ उनका साधन अच्छा होता है इसीलिए ये यही प्रक्रिया है ऐसा करने पर फल मिलेगा तो वर्णितम चाह कहते इस विषय में हमने पहले कह दिया फला माता उपपत्ते है इसमें वर्णित हो चुका है आप वहाँ देखकर के देखिए फला माता उपपत्ति कोई भी कुछ कर्म करता है तो फल तो भगवान से ही मिलते हैं हमने पहले ही सूत्र में इसकी व्याख्या की है उसको यहाँ लाना चाहिए अब उपासना किसकी कर रहे हैं ये नहीं किस भावना से आप, आप उपासना कर रहे हैं और उस उपासना का उसी के अनुसार वहां फल मिलेगा फल तो भगवान ही देता है इसमें सबसे ईदृशम च ब्रह्मण उपास्यम यदि तो प्रतीकेशु तदृष्टि अध्यारोपणम प्रतिमादिषुवा विष्णु आदि कहते हैं यहां किस प्रकार की उपासना है बोलते हैं यहां आप देखो यहां तो है ना प्रतीक उपासना ये प्रतीक आलंबन को लेकर के वासना है पहले अधिकारण में न ना प्रतीक नो ना सूत्र आया वो उसी के ही संबंध में है प्रतीक उपासना प्रतीक उपासना में प्रतीक मुख्य होता है प्रतीक आलम्बन जो है मुख्य होता है तो कहते हैं ये यहाँ जो ब्रह्म की उपासना है ना ये दूसरे प्रकार के संबंध वासना जैसे ऐसी उपासना नहीं है ये तो उपास ब्राह्मण हो उपास्यक ब्रह्म के यहाँ उपासक तो ऐसा है यदि तो प्रतीकेशु तदृष्टि अध्यारोपण प्रतीकों में ब्रह्म दृष्टि का आरोपण किया जैसे प्रतिमा आदिशु विष्णु आदि प्रतिमा आदि में विष्णु आदि भाव से जैसे उपासना कर रहे हो ना उसी प्रकार ब्रह्म को प्रतीक में उपासना करते कई लोग बोलते हैं वेद में प्रतीक उपासना नहीं है प्रतिमा की उपासना नहीं है ऐसा करके कुछ लोगों का कहना होता है उनको ऐसे जगह पे समझना चाहिए उत्तर यही समझना चाहिए अब मूर्ति पत्थर से बनाया कि किससे बनाया या नहीं वो तो मूर्तियां अलग अलग प्रकार से बनती है पहले तो हमारे यहां पत्थर से मूर्तियां बनती थी पुराने पुराने मंदिर में देखो पत्थर से मूर्तियां फिर उसके बाद में लोहे से बनने लगा कहीं चांदी से कहीं सोने से कहीं पंच धातु से कहीं सप्तधातु से अष्ट धातु से इत्यादि मूर्तियां बनने लगे और कहीं कहीं काष्ठ मूर्ति भी है काष्ठ मूर्ति का भी विधान है मृतिका से भी मूर्तियां बनती है अब आजकल आग तो प्लास्टिक से भी मूर्तियां बन रही हैं, है हाँ, वो क्या वो थर्मोकोल से भी बना रहे फिर ये ना दूसरा होता है प्लास्टिक प्लास्टिक क्या पैर क्या बोलते हैं प्लास्टिक पैरिंग हाँ उससे भी बना रहे हैं फिर क्या क्या से बना रहे क्यों नया-नया मटेरियल आ गया बनाने के लिए तो उसी से भी मूर्ति बना रहे क्या प्लास्टिक में मूर्ति रहकर के वो लोग पूजा नहीं कर रहे क्या कितने सारे लोग पूजा कर रहे हैं रोज सारे गाड़ियों में दे प्लास्टिक की मूर्ति और कहीं दुकानों में देखो वहां भी प्लास्टिक की मूर्ति और कहीं टांग करके ऐसा रखते हैं सिर में वो भी करते हैं तो क्या उपासना नहीं करो सब लोग पूजा पाठ तो उसी के कर सामने करते हैं वो सोचते नहीं कि ये प्लास्टिक है तो इसका मतलब उनकी भावना है वहां तो आप किससे बनाया हुआ ऐसा नहीं सोचते है वो भावना करने से फल मिलता है अब हम थोड़ी कर सकते हैं नहीं प्लास्टिक की मूर्ति से करने से नहीं होता ऐसा नहीं होता बदलाव आया है ऐसा होता है इसलिए वहां उपास तो मूर्ति क्या है वो दृष्टि या वहा मुख्या है ये प्रतीक है प्रतीक दृष्टि से वो होता है अब जो प्लास्टिक के मूर्ति रहकर के भगवान की उपासना करते हैं आ, उनको आप हटा करके देखो भले ये प्लास्टिक है ये तो इसका आपको फाइन लगेगा वो नाराज हो जाएंगे फिर वो झड़ा करेंगे आजकल जैसा हो रहा है ना फिर हल्ला करेंगे हमारे जो है भगवान की निंदा कर दिया अब वो प्लास्टिक की मूर्ति रखा है ये नहीं सोचेंगे वो भावना उनके मुख्या है तो वो सोचना चाहिए कि वो बाकी पर्यावरण का इत्यादि चिंतन करना चाहिए ये तो सामान्य करना चाहिए लेकिन नहीं करते हुए भावना करने पर आपको आप जैसे मूर्ति को मानेंगे वैसे मूर्ति को वो माना जाता है ऐसा प्रतीक में यहां ये यह नहीं लेकिन प्रतीक दृष्टि में आरोपित किया गया जैसे प्रतिमा आदि में आरोपित किया गया इसलिए वहां से लेकर के यहां है कि हम साड़ग्राम में विष्णु भगवान को मानते हैं तो प्रतीक मानते हैं तो हम विष्णु भगवान की उपासना साड़ा में प्रदीप मान करके करते हैं इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि हम कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए वो जहां जहां से प्रतीक की बातें ये सारे वेद में ही है देखिए वेद से बाहर है क्या सारे वेद के उपनिषद के वाक्य है वेद में है वाक्य ऐसे ही उपासना करने के हैं तो संबद्ध उपासनाएं हैं और संबद्ध मूर्तियों के बारे में भी है और वेद में कई जगह ईंड को भगवान मानने का बहुत है कई लोग इस पर चर्चा करते एक बार मैंने ये कहा कि चलो आप जो है राम जी कृष्ण जी की मूर्ति को ना मानो वेद में इंड को मूर्ति मान करके वहां इंद्र के भाव में सूर्य के भाव में आदित्य के भाव में मूर्ति करके पूजा करने का है तो उस समय वहां इंड था इसलिए और जो हवन कुंड बनाते हैं उसमें पूजा होती है तो ये सब आलंबन नहीं है क्या तो ये होता है वो वहां वहां वह ऐसा था उस समय ऐसा था वो उससे काम चलता था अब आजकल दूसरे प्रकार से हम सुंदर बना करके काम चला रहे हैं उसमें क्या होता है अब वो ही रखना कोई जरूरी नहीं हमें तो आलमपन से मतलब है जिस आलमपन को हम लेते हैं उस आलमपन से होता है अब फोटो आ गया पहले तो फोटो नहीं था चित्रपट कब था पेंटिंग था चित्रपट तो बाद में आया तो मूर्ति की जगह और सुंदर सुंदर चित्रपट बना करके रखने लगे और उसी की पूजा करने लगे बहुत सारे मंदिरों में ऐसा है उसी की पूजा होती है ऐसा तो भी होता है और कहीं कहीं हमारे यहां ऐसे भी एक दो मंदिर है तो कोई ये नहीं है मूर्ति कोई नहीं क्या है उसके अंदर एक दर्पण रखा हुआ बहुत बड़ा एक दर्पण रखा मंदिर के अंदर दर्पण की पूजा होती है अच्छा उधर क्या है बोलते हैं ये मूर्ति कुछ लोग बोलते हैं मूर्ति रखना अच्छा नहीं ये बोलते हैं। तो आप जाके सामने खड़े हो जाएंगे आपकी छाया वहां दिखाई दे मूर्ति हो गया ना वो फिर उसी की पूजा होती है नहीं तो पुजारी सामने जो बैठेगा उसकी छाया दिखाई पड़ेगी पूजा जी अपनी मूर्ति की पूजा कर रहा है हैं मंदिर है वहां जाके देखेंगे केरल में एक दो मंदिर है जिसमें दर्पण ही मूर्ति है दर्पण रखा दस और कुछ ऐसे प्रतिष्ठा की है तो ऐसा भी होता है अब वो क्या है वो वो आलम पर नहीं है क्या अब कोई मूर्ति नहीं रखी है बात सही है कुछ ना कुछ तो वहां चाहिए अब खाली मंदिर में कैसे होती है ऐसा नहीं होता ऐसा भी एक मंदिर है वो खाली जगह में पूजा करते ऐसा एक मंदिर है चिदंबरम हाँ, में हाँ चिदम्बरम में वहां नहीं है कोई मूर्ति आपको दिखाई नहीं पड़ेगी और दीवाल है दीवाल में पूजा होती है बोलते हैं चिदंबर रहस्य है कुछ पीछे आपने देखा है चिदंबर रहस्य है, देखा है पीछे वो पीछे कुछ अंदर वगैरह लिखा हुआ होता है वो क्या है वहां आकाश लिंग है हमारे यहाँ पांच भूतों के लिंगक है जो पार्थिव लिंग जलीय लिंग ऐसे करके वहां आकाश लिंग आकाश लिंगों ने से वहां कोई आकार नहीं नीचे स्फटिक रह करके अभिषेक आदि स्फटिक में करते हैं और जो चिदंबर रहस्य है उसी का दर्शन करते हैं वहां कपड़ा डाला हुआ होता है वो विशेष समय में ही उसको खोलते हैं और खोल करके दिखाते हैं हमने दर्शन किया है चिदंबर रहस्य का वो पीछे एक है दीवाल पे वहां यद्र जैसा कुछ बना हुआ है पहले का वो उसी को रह, चिदंबर रहस्य खोलते हैं तो बाकी तो पूजा आदि इधर होता है और एक मंदिर केरल में वो क्या है मैंने पल्लम के पास में तो जगह का नाम याद नहीं आ रहा है पर ब्रह्म पर किस मंदिर हाँ काली जगह हाँ वहां वहां भी पूजा होता है तो वहां भी ऐसा है बहुत बड़ा उत्सव होता है बहुत ये होता है लेकिन मंदिर कुछ नहीं एक मैदान है हाँ मैदान है वहां कई पीपल का पेड़ है वहां कुछ होता है लोग वहां आते हैं उतर करते हैं पूजा करते है, सब वही होता है कोल्लम आलपुरा के बीच में है जगह वो वहाँ ऐसा मंदिर है वो हम लोग के में थे बचपन में मंदिर देखे बहुत प्रसिद्ध है वहाँ सिनेमा में भी सब गाने में भी सब आता था वो अब गाना देखने गया तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा अब वो घूमो दुकान वकान है बस वो है मंदिर कहा है मंदिर कितनी यही है मंदिर बस यही खड़े होकर के प्रणाम करना भगवान को ऐसा आया वो मैदान में खड़े होकर के प्रणाम करते हैं और घूम करके वहां प्रदक्षिणा भी करते हैं वो मैदान को प्रदक्षिणा करके आ जाते हैं यही मंदिर है। ऐसे है। मतलब ये सब भावना बहुत पहले ही लोगों ने की है तो ऐसे ही संकल्प करके जाए इसीलिए यहाँ ये ध्यान रखना है कहाँ प्रतीक आया और कहा संपत्त उपासना है कहाँ हंग्रह है और कहा ब्रह्म की बात सीधा ये है और ये सारे विशेष रूप से देख करके निर्णय करना है और एक बात पर नहीं होता तो प्रतिमादिशी व विष्णु नाम इसलिए यहां प्रदी को उपासनाएं स्पष्ट है इसी के लिए प्रतिमादि का दृष्टान दिया भाषिका है इसी के तो थोड़ी सी टीका है नीचे न्याय निर्णय के नीचे टीका दूसरी माने यहां से तीसरी पंक्ति है न्याय निर्णय द्वितीय शब्द श्रुतिभ्या उत्कृष्ट दृष्टिया निकृष्ट उपास्यमित न्याय अगृहिताभ्या उक्ता अंगा असंजात विरोधि प्रथमश्रुता आदिद चरमश्रुतदया संजात विरोध इसी का सारे का सारांश मिला दिया क्योंकि कई चर्चा होगी तो क्या किया कि द्वितीया श्रुति है द्वितीय श्रुति माने आदित्य को ब्रह्म करके जो उपासना करता है इत्यादि आदित्य ब्रह्म उपास्य इत्यादि शब्द और उत्कृष्ट दृष्टि या उत्कृष्ट दृष्टि के द्वारा निकृष्ट उपास्य है दृष्टि उत्कृष्ट है और निकृष्ट आदित्य उपास्य है ऐसे न्याय के द्वारा लौकिक न्याय के द्वारा उक्त अनुमान जितने अनुमान में पूर्व आदि ने किया इसका सबका भंग होता है और इसका असंजात विरोधित्व इसका कोई विरोध भी नहीं होता यह मुख्य है कि ये सब होने पर भी कोई विरोध हो जाए ऐसा नहीं होता है असंजात विरोधित्व प्रथम श्रुता आदित्यादय प्रथम श्रुत जो आदित्यादि है उसके द्वारा चरम श्रुतः संजात विरोधा चरम श्रुद मैंने बाद में जो आदित्यादि के साथ संबंध करने पर जो बाद में आया हुआ ब्रह्म का संजात विरोधा प्रत्यय पर परब्रह्म शब्देना वहां प्रत्यय मात्र करने के लिए परब्रह्म शब्द कहा है पर को उपासना करने के लिए नहीं आदित्य को पर ब्रह्म प्रत्यय मान करके उपासना करने उसे भावना से उपासना करने के लिए कहा इसी के द्वारा अर्पित ब्रह्म दृष्टि विशिष्टता इसके द्वारा ब्रह्म दृष्टि विशिष्ट मन होकर के विशेषणतया उपास्य ब्रह्म सामर्थ्य लब्ध विशेषाह विशेषण के द्वारा ब्रह्म को वहां लगाया है इसी के सामर्थ्य से फल प्राप्त होने के कारण फल प्राप्त होने के लिए कारण बताया क्यों ब्रह्म दृष्टि से उपासना कर रहे इसलिए फल प्राप्त हो जाएगा यही विशेष ध्येय भवन इतना इसीलिए इस प्रकार से ब्रह्मा ध्येय वहां है भावना से लेकिन आलम आलम्बन आदित्य ही आलम आदित्य उपासना कथम तरह इदम ब्रह्मोपासन प्रसिद्धि इस प्रकार के ब्रह्मोपासना की प्रसिद्धि कहां है बोलते हैं ये प्रतीक उपासना में इस प्रकार के ब्रह्मोपासना आती है ऐसा कहा इस प्रकार से चतुर्थम ब्रह्म अधिकरणम इस प्रकार चतुर्थ ब्रह्म अधिकरण पूरा हो गया इसी उपासना के संबंध में अगले अधिकरण भी पूर्णात् पूर्णस्य पूय पूर्णमेवावशिष्यते ओ शा शाति शाति सक्रुमराजि